नमस्कार स्वागत है आप सभी आज के आज स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मेरे विशेष भावना कपिला जी उपस्थित हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं और उनसे हम लोग बातें करेंगे और माउंट आबू के इस प्रांगन में वो पहुँच गए हैं अपने विशेष शिविर में तो जानते हैं उनसे उनके बारे में और आध्यात्मिक जीवन पर वो कैसे अनुभव कर रही हैं है, कैसे है ये सुनेंगे, सभी से भावना तो बहुत शुक्रिया कैसे है आप बहुत बढ़िया जी भावना जी अपने बारे में बताइए मेरा लौकिक नाम भावना है और प्रोफेशन से मैं एक लेक्चरर हूं इंग्लिश की पंजाब में मैं जॉब कर रही हूं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में मंडी गोविंदगढ़ सेंटर से मैं हूं तो मेरा 97 से टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा है बहुत तो एजुकेशन सिस्टम में अभी क्या-क्या चीजें चेंजेस जब आप पर लगे और अभी क्या परिवर्तन देख बहुत परिवर्तन है पहले ये था कि हमें जॉब बहुत इजीली करते थे हम आजकल हमें टीचिंग कम क्लरिकल काम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है और जैसे टीचर को थोड़ी इंडिपेंडेंस होती है कि वो अपने हिसाब से बच्चों के लेवल के हिसाब से उनको अलग अलग देख सकता है वो चीज़ नहीं है हमें सब कुछ ऊपर से आता है कि ऐसे ऐसे ऐसे आपने करवाना है मींस हमारी खुद की बच्चे को अवेलट करने की जो इंडिपेंडेंस थी कि कौन सा बच्चा किस लेवल का है उसको किस लेवल पर जाके पढ़ाया जाए हाँ। तो वो चीज़ ख़त्म हो गया हमें जो हमारे डिपार्टमेंट में ऊपर से ही इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि अब ये करवाना है अब ऐसे करवाना है करवाना। तो टीचिंग कम रह गई है और क्लैरिकल काम का प्रेशर ज्यादा हो गया है। आप अपने अपने बच्चों को हिसाब से टीच नहीं कर सकते? हाँ अब तो थोड़ी देर से ऐसा हाँ, ऐसा हाँ, ही है कम उसमें कमी आ गई थोड़ी चलना पड़ता है स्कूल के एडमिन जो हैं भी रूल एंड रेगुलेशन होते उसको फॉलो करना पड़ता है।, है। जी। तो शुरुआत शुरुआत में में कैसा था? में कितने सालों तक हम लोग इंडिविजुअली अच्छे से पढ़ा सकते थे जैसे 97 से मैं जॉब में हूँ हाँ। तो आप ये कह सकते हो कि 2015 के बाद ऐसा सब कुछ होना शुरू है अदरवाइज हम बहुत मतलब अच्छे से पढ़ाते भी थे पढ़ाते थे मींस पढ़ाते तो अब भी हैं लेकिन वो जो जैसे कहते हैं ना ऑफिशियल थोड़ा सा इंटरफेरेंस जैसे कह लो डिपार्टमेंट की वो चीज़ें तब नहीं थी तो बच्चों के लेवल के हिसाब से हम उनको उनकी कैटेगरीज बना लेते होते थे तो जैसे जो बच्चा थोड़ा सा वीक है उस पर ज़्यादा अटेंशन दे पाते थे और जो इंटेलिजेंट्स हैं इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको हम थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल देके वैसे करवा सकते थे तो अब थोड़ा सा ये है कि हमें जो आती है इंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से चलना पड़ता है और मोर ओवर जो क्लैरिकल काम है वो ज़्यादा होने की वजह से टीचिंग पे थोड़ा सा कम टाइम दे पाते हैं एक और और बात पर जी जैसे पहले हम लोग तब तक तो मोबाइल मोबाइल मोबाइल बच्चों के के पास पास नहीं था मेरे उनके आने लगा कोरोना बाद उनका डिपेंडेंस हो गई जी गयी पढ़ाई करना जी पहले स्कूल वाले तो मना कर रहे थे कोरोना के बाद उसको मस्त कर दिया अब फिर वापस स्कूल वाले के लिए कंडीशन है कि मस्त करे कहीं आडीप है तो ऐसे का कैसे देखते हैं आफ्टर मोबाइल बच्चों की मानसिकता क्या है बिफोर मोबाइल क्या था मेरे ख़्याल से अगर मोबाइल का देखा जाए मोबाइल अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है नेट अपने आप में इंटरनेट जो है अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है लेकिन उसकी यूज़ जो है वो गलत है अगर हम उसको एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं फिर तो देखो बहुत बेनिफिशियल है तो अगर हम उसको मतलब उसकी यूज़ सही तरीके से नहीं करते तो फिर उसके जो ख़तरनाक परिणाम है वो भी हम देख ही रहे हैं कि हाँ कैसे वो चल रहा है कोई भी चीज है मतलब वो उसकी यूज पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आप तो हैं। हैं तो ऐसा है कि मैं पहले थोड़ा दो हजार दस में जुड़ने की कोशिश जैसे मेरी लाइफ में थोड़ा ऐसा कुछ हुआ की मैं शुरू किया लेकिन कोर्स नहीं कर पाई थी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी अब जैसे दो ढाई साल पहले हमारी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी वजह से हम मतलब सुकून चाहते थे थोड़ा लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब ज़्यादा हो गई थी तो ऐसे करते करते फिर एकदम से दिमाग में आया कि हाँ मैं दीदी शिवानी के लेक्चर्स पहले भी सुनती रहती थी पीस ऑफ माइंड चैनल पे उनका सुरेश और की सुरेश ओब्राइस जी हाँ, के साथ उनका प्रोग्राम आता होता था, था वो Uh, मैं डेफिनेटली सुनती होती थी कॉन्टीन्यूसली काफ़ी देर मैंने सुना लेकिन बाद में फिर जैसे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया तो एकदम से स्ट्राइक किया कि क्यों ना वहां जाया जाए तो जैसे ही मैंने कोर्स किया तो उसकी एक दो चीज़ें जो थी वो मतलब टच कर गई जैसे जैसे कहते हैं ना कि हाँ इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है पहले तो यही चीज़ नहीं पता थी कि शरीर छोड़ता है पहले तो हम यही कहते थे कि हाँ वो मर गया वो चला गया ऐसे तो ये जो टर्मिनोलॉजी है इसकी यही पहले तो बहुत ही बढ़िया है कि शरीर छोड़ गया मतलब ये अपनी पहचान मिली तो अपनी पहचान मिली तो अपने पिता की भी पहचान मिली परमात्मा की पहचान मिली तो उसके बाद एक चीज़ जो कोर्स में आई थिंक थर्ड डे का कोर्स था उसमें था कि इंसान जो है चौरासी जन्म लेता है के चरासी लाख जन्म लेता है तो मन में था पहले जो हमने सुन रखा था कि हाँ इंसान जब अपना शरीर छोड़ता है वैसे तो पहले तो यही कहते थे कि मरता है तो वो क्या पता नहीं कौन सा शरीर लेता है कुत्ते का लेता है बिल्ली का लेता है पता नहीं क्या क्या तो वो दिमाग पर इतना हावी होता था क्योंकि इंसिडेंट कुछ ऐसी थी के न, मतलब ये चीज़ें मन को खाती थी कि ऐसे कैसे तो जैसे ही ये चीज़ पता चली तो एक सुकून सा मिला कि जैसे दीदी ने बताया कि हाँ कभी ऐसा हुआ है कि आम का पेड़ हम बोते हैं तो उस पर सेब लगेंगे या सेब का पेड़ भी ज, न, लगाते हैं तो उस पर बेर लगेंगे तो एकदम से टच की कि बात तो बिल्कुल ठीक है हम लोग किस अंधेरे में बैठे हुए थे कि ये चीज़ पता ही नहीं थी तो इस चीज़ ने इतना सुकून दिया कि जो हमसे आत्मा बिछड़ी है वो कहीं और किसी ज, न, मतलब जो में नहीं गई है वो इंसान की न, मतलब उसमें ही गई है जैसे कह लो कि इंसान के चोले में ही गई है तो उसके कर्मों का हमें पता था कि उसके कर्म कैसे थे ज, जो जिसका जितना पार्ट उसका हमारे साथ रहा था तो ये डेफिनेट था कि वो किसी अच्छी जगह ही गई है तो फिर जैसे कहते हैं ना हमारा विश्वास बढ़ता गया बढ़ता गया तो ये चीज़ें जो थी फिर अच्छी लगने लगी कि हाँ ठीक है तो साथ में ये भी चीज़ मतलब पता चली कि अब भी आप उसको ब्लैस कर सकते हो जो आपसे आत्मा बिछड़ी है तो उसके लिए आ, अब भी आप पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हो तो फिर सोच का नजरिया ही चेंज हो गया कि ठीक है है है हमारी ड्यूटी अभी भी हम अभी भी भी भी खत्म नहीं हुई हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस सकते हैं ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूंगा सभी को भी अच्छा लगा है कि जो है, वो आपको आपकी जो है समझ में वृद्धि हो जाती है हर चीज़ को आप ठीक से समझ पाते हो तो इससे आपकी जो है मेंटल एबिलिटी भी बढ़ जाती है आप स्टेबल भी हो जाते हैं और हर चीज़ को एक सही तरीके से समझकर उसे रिसीव करते हैं ये बात जो है भावना जी को समझ में आ गई है और उनकी बातों से भी आपको शायद अच्छा भी लगा हुआ आइए यहाँ पर लेते छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा तो भावना जी आप अध्यात्मिक या कोई गीत आपके मन को बहुत अच्छा लगता है तो उस गीत के बारे में बता कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता क्या बात है तो चलिए कौन कहता है वही <laughs> तो मज़र आता है तो आइए इस गीत को सुनते हैं सौंप दो सब उसको सब का सौंप दो सब उसको सब का ख्याल जो ज्योतिर्मय प्रकाश है रूप को देखो रूप न देखो रूप में ही अंधकार है शिव को देखो शव न देखो शिव में प्रकाश है जैसी नजर वैसे नजारे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा आध्यात्मिक गीत आपने सुना कौन कहता है खुदा नज़र नहीं आता तो वो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में जितना हम प्यार से ईश्वर को याद करते हैं अपने कर्म करते हैं कभी कभी हम भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमारी क्षमता कहीं ना कहीं कम पड़ती है हमारी पॉजिटिव एनर्जी कम पड़ जाती है और हम जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में आ जाता है और मुश्किल में भी अगर खुदा याद आए तो भी रास्ता निकल सकता है ना तो इसी का भाव जो है इस गीत में था और आशा कर मैं आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस गीत को सुनने के बाद चलिए जिस तरह से आप बिल्कुल गीत सुनकर पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो गए हैं तो और थोड़ी पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं आपको भावना जी से बात करते हैं चलिए भावना जी फिर से एक बड़ा स्वागत है आपका थैंक यू सर थैंक यू बहुत बढ़िया वादा जी मैं चाहूंगा कि आप तो पंजाब लुधियाना से हैं पंजाब नाम सुनते ही वहाँ की जो है कल्चर संस्कृति हमें जो है आकर्षित करता है तो वहाँ की थोड़ी सी बातें बताइए और लुधियाना जहाँ आप रहते हैं वहाँ की स्पेशलिटी क्या है और वहाँ का जो टूरिज्म टूरिज़्मलू को देखते हुए क्या क्या चीज़ें हैं जो देख सकते हैं लुधियाना जो है हाज़री के लिए बहुत मशहूर है जैसे, वहां के जैसे। के क्या -क्या है वहाँ के स्वेटर्स और हाज़री का सामान सारा एक्सपोर्ट होता है घूमने के लिए जैसे टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं है बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे पी ए यू है वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे और एजुकेशनल कॉलेज है बी कॉलेज है जैसे आपको क्या डी अच्छा सी है, है पे दयानंद मेडिकल कॉलेज सी एम सी है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हाँ जी तो काफी बड़ा शहर है वो लुधियाना तो जी जी तो लुधियाना शहर में अभी <laughs> इस फील्ड से मेरा कोई इतना वो नहीं है तो सारी फॉर दैट मैं नहीं इतना बता पाऊंगी सर <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और मैं चाहूंगी कि अध्यात्मिकता की जब हम लोग बात करते हैं अलग अलग है और बहुत सारी चीजें हैं सभी अलग अलग धर्म है तो इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या लगता है बात वही है ना धर्म भी इसीलिए है ना क्योंकि किसी कि कि कि को अपनी पहचान का ही नहीं पता जब हम बॉडी में हैं तो नेचुरली हम हिंदू हैं मुस्लिम हैं सिख हैं ईसाई हैं और वो है तब धर्म है अगर हम अपनी पहचान को ध्यान में रखेंगे कि हम एक, एक एनर्जी हैं जो बॉडी को चलाती है हम सोल हैं तो फिर कोई धर्म ही नहीं रह जाता फिर तो हमारा स्वधर्म जो है उसको देखेंगे तो बात ही रह जाती फिर और धर्मों की तो हमारा असली धर्म जो है आदि स्नातन देवी देवता धर्म है तो उसकी उसमें रहेंगे तो फिर कोई बात बात ही नहीं है और जी, जी, एक और एक पूछना अभी आपको घटित होते रहते हैं जी ऐसे में आप कैसे उस को देखते थे थे? और क्या करते देखो ब्रह्मा कुमारी से से जुड़ने के बाद थोड़ा आत्मा शक्ति तो हुई है नजरिया ही बिल्कुल टोटली चेंज हो है। तो अब पहले हमें पहले तो यही था कि हाय ये हो गया हाय ये हो गया अब ऐसे मतलब नेगेटिव सोच जाती थी अब ठीक है अभी भी देखो ढाई साल की अभी मैंने डबी साल की ढाई साल की जर्नी है तो ये तो नहीं है कि पूरी तरह से सशक्त हो गई हूँ माया के वश होती हूँ लेकिन अब नज़रिया चेंज हो गया है अब ये लगता है कि ये परिस्थिति आई है कोई बात नहीं निकल जाएगी तो थोड़ा मतलब देखने का नज़रिया चेंज हो गया अब अगर सच बताऊँ तो जो हमारे साथ मतलब जो इंसिडेंट हुई थी उसकी वजह मतलब उसका इम्पैक्ट इतना था कि शायद मैं खुद भी डिप्रेशन में चली जाती लेकिन आज मैं हंस भी रही हूं और दूसरों को हंसाने की कोशिश भी कर पा रही हूं तो वो सिर्फ ओनली ओनली एंड हूँ मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि और सब बातें छोड़ अपना खुद का खुद की पहचान है जो उसमें स्थित रहने की कोशिश करनी चाहिए हमें भगवान से सही तरीके से कनेक्ट होना चाहिए और अपना जो हमें भगवान ने इतने खजाने दिए हैं मतलब उनको खुद भी इस्तेमाल करना है और दूसरों को भी उसके बारे में बताना चाहिए कि हाँ कितना कुछ हमें भगवान ने दिया हुआ है हम फिर भी क्या है हम जो चीज़ नहीं है उसके लिए उसके पीछे भाग रहे हैं तो कम से कम जो हमें मिला है अगर उसको पहचाने खजाने कौन से हैं उनको पहचाने तभी उनको यूज़ भी कर सकेंगे और बांटवे सकेंगे तो अपने जैसे कहते हैं ना अपनी पहचान मिलेगी तो अपना जो हमारे पास खजाने हैं तभी उनका भी पता चलेगा तो अपनी पहचान और भगवान की पहचान का होना बहुत ज़रूरी है पता होना सारी बातें अपने आप ही खत्म हो जाती हैं किया है वो हमारे जीवन को संबल और समृद्ध तो बना सकता है हर मुश्किल घड़ी में परमात्मा की याद आ जाए नॉलेज आ जाए खुद की पहचान हमें समझ आ जाती है तो निश्चित तौर तो पर हम हर परिस्थिति में अपने आप को विजय बना सकते हैं तो साथियों इन्हीं शुभ के साथ फिर से एक बार आप सभी की तरफ से भावना दिखा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी भावनाएं अपने विचार अपने पॉजिटिव एनर्जी को हमारे साथ साझा किया है तो आशा करूँगी आप तक भी वो पॉजिटिव एनर्जी पहुँच गई होंगी तो उसका यूज़ करें क्योंकि नॉलेज इज पावर अंग्रेजी में कहा गया ज्ञान हमेशा शक्ति प्रदान करता है तो ज्ञान को सही तरीके से सुनना और उसका उपयोग करने से वो पावर के रूप में काम करता है और वैसे करते हैं ज्ञान को सोर्स ऑफ इनकम हैं बिल्कुल असली इनकम तो इनकम कैसा होता है? है जितना आप आप ज्ञान करेंगे उतना ही आपके तो उपयोग करना आपको आना चाहिए तो आप शक्तिशाली रहे बने इस के साथ। सारी आपको फिर मिलते हैं अगले कड़ी में अब तक आप बने रही हमारे साथ मधुबन के साथ तुमको निहारने को दिल चाहता